अत्रावली दो श्री आला सिंगा पेरूमल को लिखे लंदन 18 नवंबर अठारह प्रिय आला सिंघा इंग्लैंड में, में मेरा कार्यवास्तव में बहुत अच्छा है उसे देखकर मैं स्वयं विस्मित हूँ इंग्लैंड निवासी समाचार पत्रों द्वारा अधिक प्रचार नहीं करते बल्कि चुपचाप काम करते हैं अमेरिका की अपेक्षा इंग्लैंड में मैं निश्चय ही अधिक कार्य कर सकूँगा वे दल के दल आते हैं और इतने लोगों को बैठाने का मेरे पास स्थान भी नहीं रहता इसलिए वे सब लोग यहाँ तक कि स्त्रियाँ भी पलथी मारकर जमीन पर बैठती हैं मैं उनसे कहता हूँ कि वे यह कल्पना करने का यत्न करें कि वे भारत के गगनमंडल के नीचे एक फैले हुए वटवृक्ष की छाया तले बैठे हैं और उन्हें यह विचार अच्छा लगता है मुझे आगामी सप्ताह में जाना होगा इससे वे बहुत ही उदास हैं उनमें से कुछ यह समझते हैं कि इतनी जल्दी जाने से मेरे काम में हानि पहुंचेगी, परंतु मैं ऐसा नहीं समझता मैं मनुष्य या किसी वस्तु पर आश्रित नहीं रहता केवल भगवान पर भरोसा करता हूं, और वह मेरे द्वारा कार्य करते हैं बिना पाखंडी और कायर बने सबको प्रसन्न रखो पवित्रता और शक्ति के साथ अपने आदर्श पर दृढ़ रहो और फिर तुम्हारे सामने कैसी भी बाधाएँ क्यों ना हो कुछ समय बाद संसार तुमको मानेगा ही जैसा बंगला कहावत है मुझे मरने का भी समय नहीं है काम काम काम मैं इसी में लगा हूँ मैं अपनी रोटी स्वयं कमाता हूँ अपने देश की सहायता करता हूँ और यह सब अकेले करता हूँ और फिर भी मित्रों तथा शत्रुओं से मुझे केवल निंदा ही निंदा मिलती है खैर तुम लोग तो बालक हो ही मुझे सब सहन करना पड़ेगा मैंने कलकत्ते के एक सन्यासी को बुलाया है और मैं उसे काम करने के लिए यहाँ छोड़ जाऊँगा अमेरिका के लिए मैं एक और आदमी चाहता हूँ मैं अपना ही आदमी चाहता हूँ गुरु भक्ति ही आध्यात्मिक उन्नति का आधार है मैं निरंतर काम करते करते थक गया हूँ कोई और हिंदू होता तो वह इतने काम से मर चुका होता मैं भी काल तक विश्राम करने के लिए भारत आना चाहता हूँ प्रेम और आशीर्वाद के साथ सदैव तुम्हारा विवेकानंद श्रीमती ओली बुल को लिखित 230 लंदन 21 नवंबर अठारह प्रिय श्रीमती बुल मैं बुधवार 27 तारीख को ब्रिटानिया से जल यात्रा कर रहा हूं अभी तक यहां मेरा कार्य संतोषजनक रहा है और आगामी ग्रीष्म में मैं यहां बढ़िया काम करूंगा ऐसा विश्वास है आपका सस्नेह विवेकानंद 231 सौ इकतीस श्री ए स्टडी को लिखित आर एम एस ब्रिटानिक अठारह सौ पंचानवे शुभ और प्रिय अब तक यात्रा बहुत सुखद रही पोताधिकारी परसर मेरे प्रतिबड़े ही सदै थे उन्होंने मुझे एक केबिन दे दिया था एकमात्र कठिनाई भोजन की थी हमेशा गोश्त ही गोश्त आज उन्होंने मुझे कुछ सब्जी देने का वचन दिया है हम लोग अभी स्थिर लंगर डालने हुए ही की स्थिति में इतना घना है है, है, कि जहाज आगे नहीं बढ़ सकता। अतः इस अवसर पर उपयोग कर मैं कुछ पत्र लिख रहा कुहासा यद्यपि सूर्य मेरी ओर से बच्ची को चुंबन तथा श्रीमती स्टर्डी को और तुम्हें प्यार और शुभकामनाएं तथा तुम्हारा ही विवेकानंद पुन कृपया कुमारी मूलर को मेरा प्यार सूचित करना एवेन्यू रोड में मैंने अपना लाइट शर्ट छोड़ दिया है अतः मुझे तब तक उसके बिना काम चलाना होगा जब तक कि डेक के नीचे बक्सा नहीं आ जाता है कुमारी अल्बर्टा स्टारगिज को लिखित दो सौ आर एम एस ब्रिटानिक बृहस्पतिवार प्रातःकाल और पाँच दिसंबर अठारह प्रिय अल्बर्टा कल सायंकाल तुम्हारा सुंदर पत्र मिला तुमने मुझे याद किया यह या तुम्हारी कृपा है मैं शीघ्र ही दिव्य दंपति देखने जा रहा हूँ जैसा कि मैंने पहले ही कहा है श्री संत हैं और तुम्हारी माँ रोम रोम में से जन्मना सम्राज्ञी है तथा उनका हृदय एक संत का है तुम आलपस का खूब आनंद ले रही हो यह जानकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ अवश्य ही वह अद्भुत होगा ऐसे ही स्थानों में आत्मा सदैव मुक्ति के लिए प्रेरित होती है आध्यात्मिक दृष्टि से दरिद्र होने पर भी राष्ट्र भौतिक स्वतंत्रता के लिए अभिप्सा करता है लंदन में मैं एक स्विश नवयुवक से मिला वह मेरी कक्षाओं में आया करता था मैं लंदन में बहुत सफल रहा और यद्यपि मैंने कोलाहलपूर्ण नगर की कोई चिंता नहीं की मैं लोगों से बहुत खुश हुआ अल्बर्टा प्रारंभ में तुम्हारे देश में वेदांत की विचारधारा का प्रवेश कुछ अज्ञानी धूर्तों द्वारा हुआ और किसी को इस प्रकार के सूत्रपात से उत्पन्न कठिनाइयों के बीच कार्य करना है तुमने देखा होगा कि उच्च वर्ग के बहुत कम लोग अमेरिका में मेरी कक्षाओं में आते थे अमेरिका में उच्च वर्गों के धनी होने के कारण उनका सारा समय अपने धन के उपभोग और यूरोप वालों के अनुकरण मूर्खतापूर्ण नकलचीपन में बीतता है इसके विपरीत इंग्लैंड में वेदांत के विचारों का प्रचार देश के सर्वश्रेष्ठ विद्वानों द्वारा हुआ है और इंग्लैंड में उच्च वर्गों में बहुत से लोग बड़े विचारशील हैं इसलिए तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि मुझे बनी बनाई पृष्ठभूमि मिल गई और मुझे विश्वास है कि अमेरिका के अपेक्षा इंग्लैंड में, में मेरा कार्य अधिक प्रभावशाली होगा इसी के साथ अंग्रेजों की चारित्रिक दृढ़ता को लो और स्वयं निर्णय करो इससे तुम्हें लगेगा कि मैंने इंग्लैंड संबंधी अपनी धारणा को बहुत बदल दिया है मुझे यह स्वीकार करने में हर्ष होता है मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम लोग जर्मनी में और भी अच्छा कार्य करेंगे आगामी ग्रीस्म में मैं पुनः इंग्लैंड लौट रहा हूँ इधर मेरा कार्य बड़े योग्य हाथों में है जो जो जिस प्रकार अमेरिका में सहृदय और मिली सच्ची मित्रता मित्र थी उसी प्रकार यहाँ भी रही है और तुम्हारे परिवार के प्रति तो मेरा ऋण विपुल ही है होलिस्टर और तुम्हें मेरा स्नेह और आशीर्वाद कोहरे के कारण जहाज लंगर डाले हुए है जहाज के भंडारी के ने मुझे एक पूरा कमरा केवल मेरे ही लिए दे दिया है वह बड़ा शिष्ट है और समझता है कि प्रत्येक हिंदू राजा होता है लेकिन सारा जादू तब उड़ जाएगा जब उसे मालूम होगा कि राजा के पास कौड़ी भी नहीं है स स्नेह तुम्हारा विवेकानंद 233 श्रीमती ओली बुल को लिखित 228 पश्चिम उनतीसवा रास्ता न्यूयॉर्क 8 दिसंबर अठारह प्रिय श्रीमती बुल अपने पत्र में आपने मुझे जो आमंत्रण भेजा है उसके लिए कोश कोटिशाह धन्यवाद उस दिन की दीर्घ एवं कठिन समुद्र यात्रा के उपरांत गत शुक्रवार को मैं यहाँ आ पहुँचा समुद्र भयानक रूप से विक्षुब्ध था और अपने जीवन में मुझे पहली बार समुद्र पीड़ा सी सिकनेस से नितान्त कष्ट उठाना पड़ा आपको एक पौत्र लाभ हुआ है जानकर मुझे अत्यंत खुशी हुई आप मेरी शुभकामनाएं ग्रहण करें शिशु का मंगल हो कृपया श्रीमती एडम्स तथा कुमारी थर्वसी से मेरा हार्दिक स्नेह निवेदन करें मैंने इंग्लैंड में कुछ एक अडिग मित्रों का संगठन किया है आगामी गर्मी की ऋतु में पुनः वहाँ वापस जाऊँगा इस आशा को लेकर वे वहाँ पर मेरी अनुपस्थिति में काम करते रहेंगे यहाँ पर किस प्रणाली से मैं कार्य करूँगा यह अभी तक मैं निश्चय नहीं कर पाया हूँ इसी बीच मैं एक बार डिस्ट्रैट डिट्राइट तथा शिकागो खुझा आना चाहता हूँ फिर न्यूयॉर्क लौटूँगा जनता के समक्ष भाषण न देने का मैंने निश्चय कर लिया है क्योंकि मैं यह देख रहा हूं कि भाषण देने अथवा स्वतः कक्षा लेने में धन का संबंध न रखना ही मेरे लिए सर्वोत्कृष्ट कार्य है भविष्य में उस कार्य से क्षति होने की संभावना है साथ ही उसके द्वारा बुरा उदाहरण स्थापित होगा इंग्लैंड में भी मैंने उसी प्रणाली से कार्य किया है और यहाँ तक कि स्वतः प्रेरित होकर भी जो लोग मुझे धन देना चाहते थे उनके धन को मैंने वापस कर दिया है श्री स्टडी ही धनवान होने के कारण बड़े बड़े सभागृहों में भाषण देने का अधिकांश व्यय वहन करते थे तथा बाकी व्यय मैं स्वयं वहन करता था इससे कार्य भी अच्छी तरह से चलता था और यदि एक निकृष्ट दृष्टान्त देने से कोई दोष न हो तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि धार्मिक क्षेत्र में भी मांग से अधिक वस्तु वितरित करना ठीक नहीं है जितनी मांग हो सिर्फ उतनी ही मात्रा में वस्तुओं का वितरण होना चाहिए यदि लोग मुझे चाहते हैं तो वे स्वयं ही भाषण का सारा प्रबंध करेंगे इन विषयों को लेकर मुझे माथा पच्ची करने की कोई आवश्यकता नहीं है यदि आप श्रीमती एडम्स एवं कुमारी लाग के साथ परामर्श कर इस निर्णय पर पहुँचे कि शिकागो को जाकर धारावाहिक रूप से भाषण देना मेरे लिए संभव होगा तो मुझे सूचित करें किंतु निश्चय ही रुपये पैसों की बातों का इसके साथ कोई संपर्क नहीं होना चाहिए मैं विभिन्न स्थानों में स्वतंत्र तथा स्वावलंबी संस्थाओं का पक्षपाती हूँ वे अपना कार्य अपने अभिरुचि के अनुसार करें या जिस खुबी के साथ वे कर सके करें अपने बारे में मेरा वक्तव्य इतना ही है कि मैं अपने को किसी संस्था के साथ जोड़ना नहीं चाहता हूँ आशा है आप शरीर और मन से स्वस्थ रहोंगी प्रभुपदाचे विवेकानंद